अपनी तरफ से कुछ का सुन लो फिर चंद्र प्रभा तुम्हारा नाम है ये तुम्हारे माथे की रेखा बता रही है हैरान होगी कि माथे पे नाम लिखा होता है बड़ा विचित्र पंडित और और सखिया भी आ गई सबके नाम लगे बताने यहां तक कि होने वाले पति का नाम बता देते होने वाले बच्चों के नाम बता देते इतने बच्चे होंगे तुम अमुक जगह की रहने वाली अमुक गली में तुम रहती हो एक एक करके सबके नाम सखिया बड़ी हैरान हो और और भी जिसने कोई प्रश्न किया सब के उत्तर दिए भूत भाविश की सुन सुन बातें भूत भाविश की सुन सुन बातें लागी भीड़ वीराने पहुंची शोर मचा पर सा पहुंची जब शोर मचा पर पूरे परेशानी में।, में शोर मच गया ऐसा पंडित आया कभी सुना नहीं जो माथा देख नाम बता दे बहुत भविष्य सा बता दे कानों काने खबर पहुंची जब कानों काने खबर पहुंची जब सोरे मचा बरसाने में ललिता भी सुन पहुंची सोचा ललिता जी तक बात पहुंच गई ललिता ड्योरी की सखियों को समझा रही थी कि सखियों किसी भी प्रकार से कोई भी पुरुष जाना अनजाना भीतर डोरी में प्रवेश ना कर सके सावधान इतने में समाचार आया अरे ललिता हमारे बरसाने में ऐसा विचित्र ज्योतिषी आया है भूत भविष्य की सब बातें बता देता है हाथ देकर माथा देकर के कईयों की तो छाया दे के बता दिया कैसा विचित्र पंडित है ललिता भी सुने पहुंची सोचा दोष नहीं अजमाने में पहुंच गई पंडित जी के पास पहचाना ही नहीं बड़े तेजस्वी पंडित हैं बताया आपका नाम ललिता जी है हा पंडित जी बात हो सच्चा जो सुना सो देखा आप ऊंचा गांव की रहने वाली और सखियों में सबसे खरांट आप ही है आपको जितना बड़ा मुश्किल है हाँ पंडित जी बात तो तुम ठीक कहते हो लेकिन ये बातें तो सब जानते हैं हमारे बारे में ये बताया तो क्या बताया तो पंडित जी ने पूछा बताओ फिर क्या बताऊं? कहते तो बाहर की बातें हैं अरे मेरे दिल की बात बताओ ना इस समय बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है आज सुबह से अब तक बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है दिल की बात बताओ तब मैं जानू तुम सच्चे पंडित तो हो ललिता भी ने पहुंची सोचा दोष नहीं आजमाने में दिल की बात बता तो जानू क्या है दिल के खाने में दिल की बात तो मेरे दिल में समय क्या चल रहा है तो ललता से कहा पंडित ने थोड़ा मेरे पास आओ। कान के पास मुंह ले जाकर पंडित जी बोले सुनो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है क्या पंडिते बोले रोक लगाई पंडिते बोले रोक लगाई आज किसी के आने में पंडित जी ने क्या कहा कान में कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है तो सुन लो। पंडित बोले रोक लगाई आज किसी के आने में पंडित जी नब्ज तो आपने ठीक पकड़ी है बीमारी तो बता दी अब जरा हाल भी बता दो इसका उपाय क्या है पंडित लोग पहले परेशानी बताते हैं फिर बाद में उपाय बताते हैं धीरे से सुन करके लगता बोली पंडित जी उपाय तो बताओ जीत हमारी कैसे हो का सुनो पंडित बोले रोक लगाई आज किसी के आने में और उपाय आज दोपहरी संभल के रहना सावधानी ही साधना है सावधानी हटी दुर्घटना आज दोपहरी संभल के रहना हार है धोखा खाने में आज दोपहरी संभल के रहना हार है धोखा खाने में ललिता सांची बात बताने में ऐसा पंडित कभी नहीं देखा पंडित बहुत जमाने में सुना भी नहीं आज देखने को मिल गया गजब हो गए मनीमन ललता जी सोच रही है क्या सोचा राधा से मिलवाओ सोचा राधा से मिलवाओ सोचा राधा से मिलवाओ इनकी दिल की पीर मिटाने में मदद करेगी विद्या इनकी दिल की पीर मिटाने में सोचा राधा से मिलवाऊं हर जगह क्या मिलवाने में दिल की पीर मदद करेगी विद्या इनकी दिल की पीर मिटाने में हमारी किशोरी जी हमारी सामने श्री राधा रानी हमेशा खोई खोई सी रहती है उदास उदास सी रहती है हर समय उनके हृदय में एक टी सी चलती रहती है मेरी स्वामी किशोरी राधाणी के हृदय की पीर मिटाने के लिए इनकी विद्या कारगिल सिद्ध हो मन में सोचा कि राधाणी से मिलवा देती हूं बार विन करे ललिता समझ ना पाई भेद है क्या मुस्काने राज रानी को सुजना ने महल में ले जाने के लिए पंडित जी से विनय की जो ही राजी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि हमारे यद्यपि महल में कोई जाता नहीं लेकिन आप चलो मैं ले जाती हूँ बारंबार विनय कर ललता लागी विप्र मनाने में विप्र मान ही नहीं रहे मुंह घुमा लेते हैं क्यों हंसी आ जाती है अरे मधुमंगल सचमुज में तुम्हारा तीर निशाने पे लग गया हो गई आश मिल जाएगी एंट्री हो जाएगी जीत देख हंसी का चु समझना पाई राज है क्या मुस्कान में ये जब मैं महल में ले जाने के लिए प्रार्थना करते हो कि हंस क्यों देते हैं और अपनी हंसी को छुपा क्यों रहे अच्छा शर्म आ रहे होंगे बार बार नाना करते हम नहीं जाएंगे बाहर से तो नाना करते बाहर से तो नाना करते और भीतर जल्दी जाने में मुस्का कर बोले क्यों जाए तेरे महल जनाने में मुस्का कर बोले क्यों जाए तेरे महल जलाने में पुरुषों में ललिता बोली संत विप्र का मान है माने में बाहर से तो नाना करते और भीतर जल्दी जाने में मुस्काकर बोले क्यों जाएं तेरे महल जलाने में पुरुषों की जहां रोक लगी है शान नहीं वहां जाने में ललिता बोली संत विप्र का मान है राजघराने पंडित जी जल्दी चलो आओ मेरे साथ चलो तुम आओ मेरे साथ चलो तुम क्यों लागे माने में दान दक्षिणा मन भर देंगी ना कमीराज खजाने में दान दक्षिणा मन भर देंगी पंडित जी शर्माओ मत आप पुरुष हैं वो जनाना महल है इसलिए आप शर्मा होंगे आप घबराओ मत कोई रोकेगा नहीं ठीक है वहां पर पुरुष नहीं किसी पुरुष का प्रवेश है लेकिन आपके लिए कोई मनाही नहीं कोई रोकेगा मैं हूं ना आपके साथ लालच लगी देने पंडित जी को थोड़ा लालच दिया जाए जिसे जल्दी मान जाए दान दक्षिणा मन भर देंगी ना कमी राज खजाने में दान दक्षिणा मन भर देंगी ना कमी राज खजाने में आज कमी नहीं रखना कोई खाने में सुनकर शाम चले ले पोथी कुशल बात बनाने में। सुनकर शाम चले ले पोथी कुछ बात बनाने में पोथी उठाई बगल ने दबाई चल दिए आगे आगे ललता जी पीछे पीछे, पीछे पंडित जी के बेस में शाम सुंदर जो ही सीढ़ी सीढ़िया चढ़ करके मुख्य द्वार पर पहुंचे द्वार महल के सखिया ठाड़ी द्वारे महल के सखिया ठाड़ी रोका भीतर जाने में आज नहीं जा सकता भीतर कोई पुरुष के बाने में आज द्वार महल के सखिया ठाड़ी बहुत रोता भीतर जाने में आज नहीं जा सकता कोई कोई पुरुष के बाने ललिताजी ने कहा कि सखियों ये जो छड़ी आगे लगा दी ना इसको हटा दो अरे वो बात तो श्याम सुंदर के लिए है पंडित जी के लिए थोड़ी रोक है इनको तो मैं श्युम लाई हूं ललिता बोली स्वयं ना आए ललिता बोली स्वयं ना आए अरे बगलियों रोको मत मुश्किल से मनाया है चले जाएंगे वापस दोबारा मानेंगे भी नहीं ललिता बोली स्वयं ना आए हाथ हमारा लाने में एक सखी फिर पंडित जी को साथ साथ चली चली में में एक सखी पंडित जी को ब्योड़ी के भीतर प्रवेश हुआ ललिता ने इशारा कर दिया एक भीतर से सखी आई और सखी से कहा ले जाओ पंडित जी को भीतर मैं अभी आ रही हूँ सखियों को अलर्ट करके समझा करके कि धोखा धोखाना खा जाए सखिया ये भोली हैं सखिया पंडित जी जब जा भीतर जाने लगे पीछे मुड़ के हल्का सा ललता को इशारा किया समय क्या हुआ ललिता जी ने कहा पंडित जी जा आप भीतर जाओ आपको समय से क्या मतलब मतलब तो समय से हमको है जल्दी जाओ मेरा ध्यान विचलित तो मत करो वो नंद का लाला छलिया आ रहा होगा समय हो गया है बारह बज रहे जल्दी भीतर जाओ आप ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए ठीक 12 बजे और ललिता जी ड्योरी की सखियों को समझा रही सखियो सावधान वो आ ना जाए ललिता ढ्योरी की सखियों को ललिता ढ्योरी की सखियों को बात लगी समझाने चलिया तुमको छ नहीं जाए चतुर काम बनाने में चलिया तुमको न जाए चतुर काम नजरों से बच निकल न जाए कुशल वो नजर बचाने में नजरों से बच निकलना जाए कुशल वो नजर बचाने में ललता डोरी की सखियों को बात लगी समझाने में चलिया तुमको छल ना जाए कुशल वो काम बनाने में कोई भी नहीं आए भीतर पुरुष किसी भी बाने में किसी भी बेस में कोई भीतर ना आए और नजरों से बच निकल ना जाए क्योंकि कुशल वो नजर बचाने में और यह सिद्धांत भी है सबकी नजरों के सामने है तब भी नजर नहीं आता हरि व्यापक सर्वत्र समाना तब भी दिखता नहीं जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं जग से बाहर नहीं यही है कण कण में है जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं कन्हैया कहते हैं ऐसा वैसा मुझको जचता नहीं अगर कोई जच गया तो मुझसे बचता नहीं जिसको चाहे कृपा करे और जिसको ना चाहे सबकी नजरों में रहता है फिर भी नजर नहीं आता नजरों से बच निकलना ना जाए कुशल वो नजर बचाने जो ठाकुर जी से नजरें बचाता है ठाकुर जी उसे नजरें बचाते हैं हर समय अपने सन्मु कुशी को देखो यो माम पश्चिम सर्वत्र सर्वम चय मई पश्चि चलो यहां सिद्धांत की बात नहीं यहां लीला में आ जाए नजरों से बच निकलना जाए कुशल वो नजर बचाने में नजरों से बच निकले न जाए कुशल वो नजर बचाने अच्छी प्रकार से सखियों को सावधान किया सावधान करके सखियों को समझा के ललिता राधा पंडित जी को लागी हाथ दिखाने में देखा राधा पंडित जी को लागी हाथ दिखाने में सखियों को समझा के ललता पहुंची महल जनाने में और भीतर जाके क्या देखा राधा रानी ऊपर सिंहासन पर विराजमान है दाएं बाएं आगे पीछे सखियां झुरमुट में खड़ी हैं है राजधानी के चरणों के समीप नीचे बैठे हैं पंडित जी देखा राधा पंडित जी को लागी हाथ दिखाने में दिल के खाने में कब आएगा मिलने को वो मेरे महल जनाने जिनके बिन बेचन है, है अखिया चैन है दर्शन पाने में क्या मिलता सुख चैन उसे है राधा को तड़फाने में क्या से कोई भूल बनी है ना करो लाज बताने में क्या से कोई भूल बनी है ना करो लाज बताने में मुस्का कर बोले पंडित जी मुस्का कर बोले पंडित जी क्यों करूं लाज नाने में साची सांची बात कहूंगा इसमें क्या शर्माने में माने में बात कहूंगा इसमें क्या शर्माने जी ने कहा कि पंडित जी जिस प्रकार मैंने धीरे से कहा ऐसे धीरे से मेरे प्रश्न का उत्तर देना इशारे से उत्तर देना आसपास सखियां खड़ी कोई सुन न ले कोई समझ ना जाए पंडित जी बोले हां ठीक है ऐसे इशारे से बताऊंगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा तो ठाकुर जी ने क्या किया राधा रानी का हाथ अपने हाथ में तो लिया था हल्के से हाथ दबा दिया इशारा कर दिया प्रश्न का उत्तर इशारे में दे दिया जो ही हल्के से हाथ दबाया ललता की आंखों से शरारत बच नहीं पाई पंडित जी का हाथ पकड़ा पंडित जी बड़े योगी जति तस्वीर ब्रह्मचारी बनते हो तुमने क्या हरकत की हमारी किशोर जी के साथ छेड़खानी तो मैंने की पंडित जी घबरा गए अभी पड़ेगी संडल क्या होगा ललता से कहा अरे ललता रुको रुको पहले समझो मेरे भाव को तुम डांटने लग बिना बात तुम देख रहे हो बुढ़े की आंखें कितने कमजोर हो गई है देखो कितने सुकुमार कोमल कोमल हाथ कितनी महीन महीन रेखाएं हैं नजर ही नहीं आ रही है आखिर हाथ देखना ढंग से देखना भविष्यवाणी करनी कोई बात बतानी कहीं झूठी ना निकलाए तो मैं हाथ दबा करके रेखाओं को स्पष्ट कर रहा था दबा दबा के रेखाओं को स्पष्ट कर पंडित जी गलती होगी हमने तो कुछ और ही सोचा था राधा रानी बोली पंडित जी क्षमा करना अब बताओ इशारे से बताना पंडित जी सोचना की एक बार इशारा करके पछताया अभी लगी थी पूजा होने चलो एक चांस और दे देते हैं इशारे का समझ आए तो अच्छी बात है फिर इशारा क्या किया हाथ तो पकड़ा हुआ था किशोरी जी का हाथ धीरे धीरे लाए अपने मुंह के साथ लगाए और धीरे से चुम्मन कर लिया ललता ने फिर सार्द पकड़ ली पंडित जी अब तुम्हारी खैर नहीं अब अभी निकालती हूं सैंडल पाओ से तुम्हारी मिजाज पंडित जी फिर घबराए अरे ललता पहले भाव समझो मेरा जब मैंने बताया कि आंखों को मुझ, स्पष्ट मुझको दिखा नहीं देता ऊपर से फिर रेखा इतनी महीन है मैं आंखों के नजदीक क्योंकि मेरी पास की जो दृष्टि है वो अच्छी है दूर की थोड़ा कमजोर है मैं तो हाथों को पास ला रहा बुढ़े का हाथ थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया का लगा तो उसमें क्या हो गया फिर आपने पूछ पूछ क्यों किया हाथ नजदीक लाके ये होठ कैसे कांप गए आपके कहते मैंने पूछ पुछ कुछ नहीं किया रेखा स्पष्ट दिख गई और मैं सोचोग क्या बात है तुम कुछ और ही समझ गई ललता तुम्हारे मन में सदा पाप रहता है ललता बोली पंडित जी आपको नहीं पता दूध का जला छाछ को भी फूक मार मार के पीता है हम हर रोज ऐसी धोखा खाती है हम हर रोज ऐसी धोखा खाती हैं। श्याम सुंदर ने हमारी नजरों को तीखा बना दिया है हमारा कोई कसूर नहीं हाँ क्षमा करना पंडित जी हाँ बताओ तो हमारी किशोरी जी क्या पूछ रही है फिर राधा रानी ने, ने कहा पंडित जी इशारे से बताना पंडित जी घबरा के बोले अब कोई इशारा नहीं होगा अब तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं क्या पंडित जी बोले देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं सखियों को समझा दे देखो सखियों मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं जो रेखा कह रही है बस मैं तो उसको पढ़ रहा हूं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं जो रेखा कह रही है वो मैं बता रहा हूं हां हां पंडित जी बताओ अब राधा रानी को ठाकुर जी कहने लगे राधे जिसको याद करे तू राधे जिसको याद करे तू। देखो आपके हाथ की रेखा कह रही है क्या राधे जिसको याद करे तू वो आया है महल जाना में सुन करके पांव के नीचे से धरती किसकी ललता जी की आ गया भीतर कहा है पंडित जी कहा है पंडित जी ने कहा ढूंढो तो जाने है महल में ही दूर से देखा ड्यूड़ी तक दृष्टि घुमा के अरे सखियों कोई आया तो नहीं।, नहीं ललता जी कोई नहीं आया है हम सावधान है घबराओ मत पंडित जी से पूरा लाभ लो इधर की कोई टेंशन मत करो कोई नहीं आ सकता हमारे होते पक्के गुरु की चेली है ठाकुर जी कहते हैं फिर दोबारा दोहराते हैं राधे जिसको याद करे तू वो आया है मैले जनाने में श्री जी बोली कहीं आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे बताओ ना कहां छुपा है का सुनो अगली रेखा कह रही है क्या तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। राधे जिसको याद तू करती वो आया है महल जनाने में तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने हो तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। तुम श्याम सुंदर हो कहीं से भी नहीं लग रहा किधर से तुम श्याम सुंदर हो ललता जी कहते पंडित जी को पंडित जी मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती तुम भी झूठ बोल रहे हो उसी समय मुरली फेंट निकाल दिखाई मुरली फेंट नी काल दिखाई गजब है भेस बनाने में गजब है श्याम कहे ललिता से तूने साथ दिया जीतवाने में श्याम कहे ललिता से तूने साथ दिया जीतवाने में धन्य धन्य तू ललिता रानी धन्य धन्य तू ललिता रानी तुम साना ही जमाने में तू है चतुर सया तूने बुलवाने में तू है चतुर जब सलाने को नेरना के बुलवाने में। ललिता, बोली ललिता बोली जीत अधूरी ललिता बोली जीत अधूरी क्यों लागे इतराने में मैं ना लाती शाम तुम्हें फिर लगती अकल ठिकाने में मैं ना लाती शाम तुम्हें फिर लगती अकल ठिकाने आपकी शाम सुंदर पैर जीत अधूरी है क्योंकि आपके जितवाने में मैंने भी तो साथ दिया जीत तो हमारी है मैं ना लाती तब आप कैसे आ जाते हैं इसलिए जीत दोनों आधी आधी बांट लेते हैं बात जो कि त्यों रहेगी लीलाधर की लीला प्यारी धर की लीला प्यारी सुनने और सुनाने में दास करुण ये जीवन बीते लाल प्रिया गुण कान में दास करुण ये जीवन लाल प्रिया गुण गाने में दास करुण ये जीवन बीते लाल प्रिया गुण गाने में अब लोटा वापस वापिस नगर के इस पंडाल में ईमानदारी से बताना क्या आप लोगों को होश थी कि आप नगर में कथा सुधरे सच बात तो ये है कि आपकी आंखें भली मेरे चेहरे पे पड़ी हो लेकिन फिर भी आपकी आंखें मुझको नहीं देख रही थी बरसाने में ललिता कृष्ण किस दिव्य प्रेममय क्रीड़ा में खोई हुई थी आंखें उलझी हुई थी बस इसका नाम है चिंतन कथाओं के माध्यम से ग्रंथों के माध्यम से प्रभु के लीलाओं का चिंतन उनके रूप का चिंतन उनके दिव्य धाम का चिंतन उनके नित्य परिकरों का चिंतन कल बताया था ना ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है अगर कोई कृष्ण में श्रद्धा करना चाहे तो उनकी ऐश्वर्य लीलाओं का चिंतन करें। अगर कोई कृष्ण में प्रेम करना चाहता है तो उनकी प्रेम दिव्य क्रीड़ाओं का माधुर्य लीलाओं का चिंतन करे उनकी ऐश्वर्य लीलाएँ जो हैं जैसे जेल में प्रकट हो जाना चतुर्भुज रूप से ताले खुल जाना हथकड़ी बेड़ी टूट जाना जमुना का चरण स्पर्श करके नीचे आ जाना यह उनकी ऐश्वर्य लीला है मुख में ब्रह्मांड दिखा देना पूतना का वध कर देना त्रिणावर सक्टा सुर का वध कर देना आघा सुर का वध कर देना गिराज गोवर्धन को उंगली पे दहन करना अर्जुन को विराट रूप दिखा देना लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास अरचैया जितनी गोपियाँ उतने उनके संग में नाचे कनैया उतने रू बना लिए ये इनकी ऐश्वर्य लीला है तो इन लीलाओं का चिंतन करने से श्री कृष्ण में श्रद्धा बढ़ती है आस्था बढ़ती है और जो उनकी प्रेममयी लीला है कहीं रास खेल रहे हैं कहीं होली खेल रहे हैं कहीं जल विहार कर रहे हैं कहीं वंशीवादन कर रहे हैं कहीं गैया चरा रहे हैं कहीं मैया का दूध पीने के लिए मचल रहे हैं कहीं मृ कर रहे हैं कहीं भक्तों की विराह में अश्रुपात कर रहे हैं। यह इनकी प्रेमयी लीला है श्री कृष्ण भगवान ही नहीं प्रियतम भी हैं। तो लीलाएं है दो प्रकार की हैं। कुछ लीलाएं वो जो कृष्ण के प्रभाव को दर्शाती हैं और कुछ लीलाएं वो जो श्री कृष्ण के स्वभाव को दर्शाते हैं श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो तो उन लीलाओं का चिंतन करो पठन पाठन करो श्रवण करो जो लीलाएं कृष्ण के स्वभाव को दर्शाती हैं कैसी वो प्रेमी है कैसे उनका स्वभाव है उमा राम स्वभाव जय जाना ताही भजन तज भाव न आना श्रद्धा के लिए उनके ऐश्वर्य में लीलाओं का चिंतन करना चाहिए उनका पाठ करना चाहिए बड़ा आसान है मेरी माताओं करके देखो गोपी दही छाछ बीलो रही हैं बीठा शब्द करे बड़ा ही मथानी गाती मथानी संग नारी सारी श्री कृष्ण गोविंद कर्म करती चिंतन करती है डाली मथानी दधी में किसी ने है याद आई दधी चोर की ना हरी भूलो ना जग छोड़ो कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी सब काम करते करते हरि नाम जप करो युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे बस राम का नाम लिए जा और अपना काम के जा मुख नाम हृदय उसका ध्यान हाथों में कर्म काम हाथ काम मुख नाम हो हृदय सांची प्रीत दरिया गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत और जब पाए तो आंखों पे बांधो पट्टी मुख पे लगा लो ताला कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला तब मिलेगा बंसी वाला ये वृद्धों के लिए है यह बुजुर्गों के लिए है जो काम से रिटायर हो चुके हैं सरकार ने जिनको सर्टिफिकेट दे दिया अब तुम काम के लायक नहीं रहे छुट्टी तो ऐसी अवस्था में आंखों पे पट्टी मुख पे ताला कानों में रोई और हाथ में माला लेकिन जो नौजवान मेरे भाई माता हैं वो क्या करें वो कर्म करते हुए नाम जप का चिंतन का अभ्यास करें न हरि भूलो न जग छोड़ो न हरि भूलो न जग छोड़ो नरि भूल ना जग छोड़ो ना बोलो, जग छोड़ो कर्म कर जिंदगानी नाम के संत ने दरियाओं साहिब बड़ा सुंदर दोहा लिखा हाथ काम मुख नाम हो हाथ का aram <laughs> kar रास्ता बता रहे हैं वो ये है अगर संसार के सुख की इच्छा नहीं है अगर संसार के सुख की कामना नहीं भूख नहीं तो मत करो कर्म मत पढ़ो गृहस्थ के झंझट में हमारी तरह बाबाजी बन जाओ ये तीसरा रास्ता है कर्म का स्वरूप से त्याग कोई कर्तव्य नहीं कोई ड्यूटी नहीं दुनिया में बस हरि का नाम जपना ते जपाना हरि का नाम जे जपे जपावे नानक बिंसर मुक्ति पावे ये तीसरा रास्ता है जो कर्मेती भाई ने पकड़ा था जिसको संसार की भूख हो वो कर्म करते हुए नाम जब चिंतन का अभ्यास करे और जिसको संसार की भूख ना हो वो कर्म के पचड़े में ना पड़े दो रास्ते हमारे शास्त्र में निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग लक्ष्य दोनों का एक ही है निवृत्ति मार्ग स्वरूप से कर्म का त्याग करके विरक्त हो जाए हर स्त्री मां बहन बेटी की समान है यह हम लोगों का धर्म है और आप लोगों का क्या धर्म है पत्नी को छोड़ करके हर स्त्री मां बहन बेटी हम में तुम में बस इतना ही अंतर है प्रवृत्ति मार्ग में वो जाए सुख जिनको बार बार आकर्षित करते चलो कोई बात नहीं सुखों को भोगते हुए जब खट्टे मीठे कड़े हुए अनुभव हो जाएं और देह शीतल पड़ने लगे फिर आंखों पे पट्टी मुख पे ताला कानों में रोई हाथ में माला ले लो और जब तक पूर्ण वैराग्य ना हो ग्रहिस्त में रहकर तो कर्म करते हैं नाम जब चिंतन का अभ्यास करते अभ्यास जारी रहे जवानी की कमाई बुढ़ापे में बैठ के खाई जवानी में भजन का अभ्यास होगा तभी बुढ़ापे में होगा अगर जवानी में भजन का सत्संग का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में दुख पाओगे संसार तो छूट नहीं लगेगा धीरे धीरे भगवान की भक्ति नहीं होगी भव सागर के तरण को तरुण अवस्था है जवानी में ही हम भजन का अभ्यास करें सत्संग अभ्यास करें बुढ़ापे में तो उत्साह चला जाता है संसार को पाने का भी उत्साह और भगवान को पाने का भी उत्साह समाप्त तो हो जाता है जवानी में उत्साह होता है भगवान को पाने का भी संसार को पाने का भी उत्साह जवानी में है जवानी में जोश होता है और सत्संग जब मिलता है तो होश भी आ जाता है बुढ़ापे में होश तो आ जाता है जोश चला जाता है तन में जोश हो और मन में होश हो तब तो भक्ति के रास्ते पे चला जा सकता है अब क्या भजन चिंतन करोगे कभी घुटनों में दर्द कभी ईड की हड्डी में दर्द अब सत्संग में कम चक्कर लगाओगे हॉस्पिटलों के चक्कर ज्यादा लगेंगे भक्त सज्जन संत कम मिलने आएंगे डॉक्टर ज्यादा मिलने आएंगे सत्संग चर्चा कम करोगे दवाइयों की चर्चा ज्यादा करोगे बुढ़ापे में लाचारी के सिवा है क्या व्यक्ति के पास इस जवानी में ही संस्कार तब आएंगे जब सत्संग होगा बुढ़ापे में होश तो आ जाती है लेकिन जोश वो चला गया जवानी में जोश है लेकिन होश नहीं रहती खोए रहते हैं संसार के विषय में अगर ऐसे जवान को सत्संग मिल जाए तो होश भी आ जाता है लेकिन बुढ़ापे में होश तो है जोश कहाँ से लाएं? गई जवानी फिर ना बगदे दे चाहे नित के लड़वा खाए परे मुझसे अब तो जवानी होती जाती है और जिसे समझा था अपनी वो बेगानी होती जाती अब जवानी लौट के नहीं आएगी लेकिन हा जवानी का अगर भक्ति का संस्कार हृदय में है उस समय तो विश्व में रमण कर रहे थे इसमें भक्ति का पौधा पनपा नहीं लेकिन सत्संग द्वारा बीज रोपण हो चुका था अगर जवानी में हृदय में भक्ति का बीज रोपण हो गया सत्संग संतों के द्वारा तो जवानी और बुढ़ापे में हरा भरा होगा क्योंकि बुढ़ापे में तुमको बहुत बढ़िया हाँ मौका मिलेगा इस भक्ति के पौधे को सजाने संवारने का बहुत बढ़िया हाँ मौका मिलेगा संसार छूट जाएगा बूढ़े के पास फोन भी नहीं आएंगे कोई पूछेगा ही नहीं अगर भक्ति में बुढ़ापे में नहीं लगोगे तो तुमको तुम्हारी पूछ बहुत तंग करेगी यही कहोगे हमारी घर में पूछ ही नहीं हमको कोई पूछता ही नहीं हम तो ऐसी हुए ऐसी ना हुए हमको किसी की आवश्यकता ही नहीं है हमको सब इग्नोर करते हमारी पूछ नहीं पूछी नहीं पूछी नहीं तो भगवान कहेंगे कोई बात अगले जन्म में लंगूर बना दूंगा इतनी लंबी पूछ दे दूंगा अब पीछे लटकाए घूमना अरे बुढ़ापा पूछ कटाने के लिए होता है लंबी बढ़ाने के लिए नहीं हनुमान जी की पूछ ना होती तो आग ना लगती पूछ में <laughs> है ना? पूछ से लोग बहुत ईर्षा करते हैं रावण हनुमान जी से इतनी ईर्षा नहीं करता जितनी की उनकी पूछ से करता है हनुमान जी से इतना डर नहीं लगता जितना उनकी पूछ से लगता है और आग भी पूछ में लगती क्यों लंबी पूछ रखो जितनी तुम्हारी पूछ होगी उतनी तुम्हारे दुश्मन बढ़ेंगे पूछ के चक्कर में मत पड़ो नए कोई पूछे अब तो आगे की तैयारी करो बीती ताही बसार दे आगे की शुद्धि दे तो बुढ़ापा दुखदाई हो जाएगा अगर जवानी में सत्संग भजन का अभ्यास नहीं किया तो अकेलापन अखरेगा अपने प्राय लगने लगेंगे और भगवान अपने बन ही नहीं सकते क्योंकि कभी सत्संग भजन चिंतन किया ही नहीं बुढ़ापे में अकेलेपन का एहसास तुम्हारे लिए भार बन जाएगा बार बार घर वालों के ऊपर रोष करोगे कर कोई मेरे पास बैठता नहीं और मेरी जवानों से भी एक प्रार्थना है इन बहु से भी मेरी प्रार्थना है तुम नहीं जानती हो तुम जब बुढ़िया हो जाओगी तब पता चलेगा बच्चे से ज्यादा भूख लगती है प्यार की जवानों को और जवानों से भी ज्यादा भूख लगती है प्यार की वृद्धावस्था जवानी में गैरों का प्यार अच्छा लगता है अपनों का नहीं और बुढ़ापे में अपनों का प्यार अच्छा लगता है गैरों का नहीं बुढ़ापे में व्यक्ति सिमट जाता है अपनों तक रह जाता है लेकिन जब अपने ही उसको इग्नोर करते हैं बाहर वो जा नहीं सकता क्योंकि शरीर उसका असक्त है ऐसी स्थिति में उसका स्वभाव विकराल हो जाएगा चिड़चिड़ापन आएगा बात बात में बच्चों पर कोप करेगा वृद्ध और लोग कहते कि मम्मी पापा का स्वभाव बिगड़ गया बुद्धा सठिया गया तुम उनके हृदय की भावनाओं को नहीं समझ पाते उनका हृदय आज भी प्रेम से उतना ही लब लब भरा है जब ड्यूटी से पापा आते थे तुम छोटे बच्चे थे परेशान होकर ड्यूटी से आते थे और तुमको गोद में उठा करके सारी थकान भूल जाते थे तुम्हारे माता पिता मत सोचो आज भी उनको तुम्हारी उतनी ही प्यार की भूख है लेकिन तुम अपने बच्चों में मस्त हो गए तुम और और लोगों में मस्त हो गए वृद्ध माता पिता तुमको बोझ लगने लगे तुम उनसे बोर होने लगे उनकी जो स्वभाव में विकृति आई है उसका कारण केवल तुम लोग हो जवान लोग है उनको प्यार नहीं देते दिन भर माता पिता सोचते हैं कि बेटा संध्या के समय आएगा मिलेगा रात को तो अपने कमरे में रहेगा दिन भर काम पे दुकान पे, ड्यूटी पे है कम से कम सुबह शाम तो हमारा हाल चाल पूछेगा लेकिन तुम लोग ड्यूटी से आते हो गाड़ी खड़ी करते हो सीधा ड्राॅंग अपने बेडरूम में चले जाते हो हाथ में रिमोट ले, ले लेते हो चैनल बदलने लग जाते हो तुमको तब पता चलेगा कि जवानों को कैसा जिंदगी जीनी है जब तुम बूढ़े हो जाओगे फिर पता चलेगा कि माता पिता को बच्चों से कैसी आशा वो तुम्हारी रोटी के भूखे नहीं हैं, तुम्हारी वस्तु के भूखे नहीं केवल तुम्हारे प्यार के भूखे हैं। मुख से कह नहीं पाते एक संकोच भी होता है और इसलिए भी नहीं कहते कि हम प्यार को भीख में क्यों लें? कह कर प्यार कराया तो क्या कराया हमको प्यार की भीख नहीं चाहिए कोई हमारे ऊपर दया करके प्यार करे ऐसा प्यार हमको नहीं चाहिए इसलिए नौजवान बहुए नौजवान बच्चे इस बात को समझे मेरी बात को तुम प्रत्येक क्षण अपने माता पिता के एहसास कराते रहो हमको आज भी आपकी उतनी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता तब थी जब हम बच्चे थे आप जवान थे आज भी हमको आपकी उतनी आवश्यकता है आपके बिन हमको घर खाने को दौड़ता है यह शब्द उनको कहा करो उनको लगे कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करते के लोग प्यार के भूख और तुम कितने बड़े अपराधी क्यों ना हो तुम कहते रहो कि हमारे पिताजी स्वभाव खराब हो गया बार बार डांटते रहते हैं बार बार फटकारते रहते हैं पागल नहीं है वो तुम उनको प्यार देके तो देख वो अपना प्राण भी निकाल के तुम्हें डाल देंगे अपने मुंह की रोटी निकाल के तुम्हारे पेट में डाल देंगे मां बाप जैसा प्यार सिस्टम कोई नहीं कर सकता कोई लड़की अगर तुम्हारे ऊपर इतनी मरती हो और तुम कहो कि जिनसे हम शादी कराएंगे नहीं तो हमारे बिना मर जाएगी हम उसके बिना मर जाएंगे भले तुम दोनों एक दूसरे पर जान देने को तैयार हो फिर भी तुम पर्स पर इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्यार वो डांटने फटकारने वाले माता पिता आज भी तुमसे करते पता कब चलेगा तुम शादी करा लो और उस लड़की से उल्टा चल के देख लो या लड़का लड़की से पति पत्नी से उल्टा चल के देख ले उसके मन के विरुद्ध आचरण करके देख ले किसी और से इश्क करके देख ले देखो तलाक तक की नौबत आ जाएगी तुम्हारी जिंदगी में वही लड़की नरक बना देगी वही लड़का तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा जो तुम्हारे प्यार का प्यासा था जो तुम्हारे पर प्राण नच्छा कर रहा था आज वो तुम्हारे प्राण लेने को तैयार हो जाएगा लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम उनको कितना भी तंग कर लो कभी भी तुमको छोड़ करके और कोई बच्चा गोद लेने की नहीं सोच सकते पत्नी तुम्हारा त्याग करके दूसरा विवाह करा सकती है पति पत्नी का त्याग करके दूसरा विवाह करा सकता है लेकिन माता पिता तुम कितने भी नालायक क्यों ना सिद्ध हो जाओ तुम्हारे माता पिता तुम्हारा त्याग करके कभी दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते उन जैसा प्यार सृष्टि में कोई नहीं कर सकता भगवान के बाद अगर कोई हमारा है सच्चा प्रेमी सच्चा दीवाना सच्चा हमारा आशिक वह केवल हमारे माता पिता उनको दुख होता है कि जिन बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं जिनको देख देख के हम जी रहे हैं वो बच्चे हमको इतना ही इग्नोर करते हैं हम उनके लिए बोझ हो गए और देखो समय की विडंबना समय की धारा कलयुग का देखो प्रभाव जिन बच्चों को पैदा करने के लिए माता पिता दर दर भीख मांगते हैं कहाँ कहाँ की मन्नते मानते हैं हमारे घर में हम बच्चे का जन्म हो जाए तुम्हारे जन्म की माता पिता ने कितनी मन्नतें मानी और समय का प्रभाव देखो जब माता पिता बिस्तर को लग जाते हैं बुढ़ापे में तो वही बच्चे अपने माँ बाप के मरने की मन्नतें मांगते हैं मैं साक्षी हूँ मेरे पास आए हैं कई लोग जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपको ऐसा बताओ इकाशी व्रत करें क्या करें कौन सा दान करें जब पिताजी का सिर छूट जाए हमने का क्यों असली बातों की सेवा करनी पड़ रही है और मुख से क्या कहते हैं हमें पिताजी का हमको दुख देखा नहीं जाता अच्छा पिताजी का दुख देखा नहीं जाता सेवा करनी पड़ी तो उनको मार दो जब तुम बीमार थे और डॉक्टर ने कह दिया था बचने की कोई आशा नहीं उस समय माता पिता डॉक्टर के चरणों में गिरकर कर गिर हैं मां कहती है अपने पति से चाहे मेरा मंगल तक क्यों ना बिक जाए मेरे बच्चे को बचा दो संतों के पास जा कहते मेरे प्राण मेरे बच्चे में डाल दो मेरे बच्चे को कैसे बचा दो तुमने कितना तंग किया है बचपन में मां बाप को कितनी बार माता को रोटी हाथ से छोड़कर तुम्हारी गंदगी धोनी पड़ी थी और आज तुमको माता पिता के मल से बदबू आती है अपनी पत्नी कहते हो दो, दो। पैदा तुमको किया है तुम्हारा मल मलमूत्र उठाया है तुम्हारे मां बाप ने और आज तुम पत्नी को कहते हो ठीक है उसको करना पड़ेगा उसको पता कर नहीं करूंगी पति नाराज है वो तुम्हारे भाई के मारे कर रही है काम उसको भी सास ससुर से कोई मतलब नहीं रहा वो भी सोचती है कब बूढ़ा बुढ़िया जाए और माता पिता की आंखें प्रेम की भाषा को अच्छी तरह से समझती है कि बहू क्या सोचती है बेटा क्या सोचती है? एक सच्ची घटना हम शहर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि यहीं के आसपास की घटना है हमको किसने सज्जन ने बताई थी कई साल पहले बच्चा स्कूल से आया बैग को रख के दादा के पास गया पोते ने दादा से कहा दादाजी भोजन कर लिया तो दादाजी ने उदास मन से कहा आज तुम्हारी माँ ने रोटी नहीं दी वो बच्चा अपनी मां के पास गया मम्मी मम्मी दादा को रोटी क्यों नहीं दी तो मम्मी आगे से बोली दो दिन फालतू हो गए हैं दो एक एक महीने की बारियां बंधी थी अब तुम्हारे दादा को तुम्हारे चाचा के पास चले जाना चाहिए दो दिन फालतू हो गए हैं दो दिन फालतू रोटी दी आज तीसरा दिन है अपने दूसरे बेटे के पास क्यों नहीं जा रहे है? दादा ने ये बात सुन ली बहू के मुख से ससुर ने बात सुन ली आज मैं इतना बोझ बन गया कुछ नहीं कहा चुप कैसे घर से निकले और जाके नदी में छलांग लगा आत्मसर्जन कर दिया शरीर छोड़ दिया ऐसी जिंदगी से मौत अच्छा है जिन बच्चों के लिए अपने मुख से निकाल निकाल के मां मा ने अपना खून चुसा तुमको बड़ा किया है और जब तुम्हारे प्यार से मां बाप जब उनको प्यार की तुम्हारी आवश्यकता है तब तुम उनके लिए वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाते हैं माता पिता की यहां की अच्छी तरह से प्रेम की भाषा को समझते हैं परखती है अब क्या करें जीना तो पड़ेगा दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा मेरे पास बहुत माता पिता ऐसे आते हैं जो अपना दुख मेरे को सुनाते हैं इसलिए नौजवान सावधान बहुत बड़ा अपराध है बहुत बड़ा तुम अपराध कर रहे हो माता पिता के स्वभाव में कोई विकार आया कोई विकृति आई ध्यान रखना नौजवानों माता बहुए तुम ही कारण हो बेटा ही कारण है उनके स्वभाव में इसलिए विकृति आई है वो प्यार की भूख उनको लगी है तुम प्यार दे नहीं पा रहे इसलिए ऐसी गलती कोई जवान न करे अपने माता पिता अरे तुम कोई प्यार थोड़ी करोगे तुमको प्यार लौटाना है उनका तुम कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं दोगे उन्होंने जो तुमको प्यार किया है उसी का कुछ हिस्सा बस को वापस करना है पूरा तो कर नहीं पाओगे सौ जिंदगी जीकर भी तुम अपने माता पिता के प्यार का ऋण नहीं चुका सकते केवल प्यार को लौटाना है पूरा तो नहीं लौटा पाते बाकी कम इतना तो प्यार करो कि मां बाप को अपना जीवन भारना लगे तुम्हारे घर में उसको यह ना लगे कि हम किसी घर में रह रहे हैं बेटा कभी नहीं कहता मैं बाप के घर में रह रहा हमेशा बाप के मन में भाव आता है कि मैं बेटे के घर में रह रहा हूं कभी तुमको एहसास हुआ बचपन से अब तक कि हम अपने बाप के घर में रह रहे हैं यही एहसास होता है अपने घर में रह रहे हैं इतने तुम एक हो लेकिन ये एहसास तुम बाप को नहीं करा पाते माता पिता को यही लगता है हम बेटे के घर रहते हैं बहुत बड़ा अपराध है माता पिता को कष्ट देना उनका प्यार उनको नहीं लौटाते तुम उनके प्यार की इमानत में तुम ख्यानत करते हो उनको कष्ट देते हो और ये ऐसा भी चित्र कष्ट है कहा भी नहीं जा सकता संकोच भी होता है और ये भी भावना आती है हीन भावना कि हम भीख मांग कर प्यार लेंगे ये दया करें हमारे पास प्यार के लिए हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए तो तुम गृहस्थ हो प्रवृत्ति मार्ग में हो सीखो तुमको प्यार करना पड़ेगा समाज से जब समाज की भूख है जब प्यार की भूख है तुमको संसार की भूख है संसार के साथ रहना पड़ेगा प्यार करना पड़ेगा यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल तो साहिबसों इश्क वह कर क्या सके गमार जो यहां अपने माता पिता पत्नी बच्चों से प्यार नहीं करते उनका प्यार परमात्मा कभी स्वीकार नहीं हो सकता जिस पिता ने तुमको प्रथम संस्कार दिया है सोलह संस्कार में जिस पिता ने अपनी कमाई से तुमको इतना बड़ा किया जिस मां ने अपना खून पिलाकर तुमको बड़ा किया है उनको तुम उनका प्यार नहीं लौटाओगे बहुत बड़ा पराध है मेरी माता और सज्जनों इस बात को समझो कथा तो करमिति बाई की चल रही थी ये बीच में प्रसंग आ गया क्योंकि मेरे पास कई ऐसी शिकायतें आते हैं नौजवानों की बच्चों की प्रसंग व सुनाई बात नौजवान जो भी संस्कार चैनल के माध्यम से या पंडाल में बैठकर जो भी सुन रहे हैं नौजवान इस बात पर थोड़ा गौर करें हमने कार्डों में भी लिखवाया था कार्ड छपे थे एडमे भी हमने लिखवाया था कि बच्चों को लाना न भूलें कथा में बच्चों को संस्कारित करने के लिए उनको लाना ना बोले हमारे पास बहुत ऐसा मैटर है नौजवानों के लिए लेकिन कथा में सब बूढ़े ही होते हैं जवानों के पास सब ही नहीं आज बहुत से माता पिता सोच रहे होंगे या जो टीवी पे पर कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे हाय इस समय हमारा बच्चा क्यों नहीं सुन रहा था क्यों हमने काम पर भेज दिया कई माता सोच रही होंगी हमने अपने बच्चे को ट्यूशन क्यों भेज दिया कई माता पिता सोच रहे होंगे इस समय आज क्यों ड्यूटी पे भेज दिया आज उनको कथा सुननी चाहिए थी इसलिए और जो पांच दिन रह गए हैं माताएं सज्जन अपने बच्चों को अपने साथ लाना ना बोल इस कथा में अपने बच्चों को साथ लाओ भय ना खाओ बच्चे सन्यासी न बनते हैं कथा सुनकर करके अरे तुम नहीं सन्यासी बन सके तो बच्चे कहाँ बनेंगे? सन्यासी बने बनाए पैदा होते हैं ध्यान रखना संत बना नहीं जाता संत बने बनाए जाते हैं और जो बना बनाया संत आता है वो चाहे रावण की नगरी में क्यों ना रहता हो चाहे हृणा कश्यप की नगरी में क्यों ना रहता हो चाहे उसको कभी कोई सत्संग ना मिले तब भी वो संत बनना है, तो बनना है और जिसको संत नहीं बनना जो संत है ही नहीं उसको चाहे लाख सत्संग में रख लो तब इसको नहीं बनना तो नहीं बनना कई लोग कहा करते हैं आप पहले क्यों नहीं मिले शादी से पहले क्यों नहीं मिले आप हमने कहा मैं बहुत लोगों को शादी से पहले मिला हूं कोई नहीं संत बनता। संत बने होते। और जिन्होंने हमसे संन्यास लिया पीछे बैठे पीत वस्त्रों में किशोई इनको बहुत रोका विरक्त नहीं भेस नहीं लेना बहुत परीक्षाएं हुई है बहुत रोका लिखित में भी मैंने इनको दिया ज्ञा विवाह। आग उनकी परीक्षा कहिए, कोई इनको रोक नहीं सका अंत में हमने ये कहा कि हम एक शर्त पे तुमको संन्यास देंगे अपने माता पिता से आज्ञा लाओ अगर वो कह दें क्योंकि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है इनसे बड़ी तीन बहनें हैं चौथी संतान के रूप में पुत्र तो उनको प्राप्त हुआ कई मन्नते मान करके बहुत मन्नते मानी अंत में हमने कहा किशोरेश्वर जी को कि अपने उस समय मैंने का नाम विमल कुमार जी था, कि अपने माता पिता से आज्ञा ला वो कह दे तो मैं आपको अपने साथ ले जाने को तैयार हूं देखो माता पिता भी कैसे भी चित्र हैं 22 फरवरी जब हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा था वृंदावन आश्रम में